ऐसा <laughs> तो हो गया तो गबरा गया था हमारा जी अभी तक ये था कि कोई दृष्टे सा पार्था चेत नई कांतांत तो अभाव स्वामी जी अत्यंत तो एक मिनट तो ना बंद कर लीजिए दो चार लोगों ने पूछ लेते नहीं है। पढ़ते आता है कि दृष्टार्थ उपाय नहीं है मतलब वो दृष्टार्थ उपाय है वो थोड़ी देर के लिए एकांत माने निश्चित हमेशा हमेशा के लिए उनसे दुख की निवृत्तियों की संभव नहीं इसलिए क्या करना चाहिए विवेक ज्ञान के में जिज्ञासा होनी चाहिए व्यक्ति की मैंने विचार करना चाहिए क्योंकि जिज्ञासा होती नहीं है ये मतलब स्वभावता होती की नहीं जाती तो जिज्ञासा का मतलब विचार कर्तव्य विवेक विज्ञान माने जो प्रकृति पुरुष का जो विवेक ज्ञान है उसमें क्या करना चाहिए विचार करना चाहिए तो किसी ने कहा चलिए चलो प्रत्यक्ष प्रमाण से आपने कहा दृष्ट कोई उपाय नहीं है हम कहते शास्त्रीय उपाय हो सकते हैं वेद में कोई उपाय होंगे उन वेद के उपायों से ही हम क्या कर देंगे इस दुख की निवृत्ति कर लेंगे तो अनेक जन्म संसि जो या विवेक ज्ञान है उसमें हम क्यों अपना समय बिताएंगे कुछ है हमारे वैदिक अनुष्ठान है जो मुहूर्त में होने वाले है कुछ अहोदिन में रात दिन में होने वाले है कुछ मासात्मक है कुछ वर्षात्मक है इन्हीं अनुष्ठानों से ही यदि क्या हो जाए की निवृत्ति हो जाए तो उस दुख की निवृत्ति के लिए विवेक मान विवेक ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है ये यहाँ से प्रश्न उठाना चाह रहे हैं कि चलिए माने आशंकायाम लिंग एक सूत्र है क्या सूत्र है वो माने यहाँ स्याद कहा था नन के स्थान में माने स्याद माने बक्ष माणम स्याद जो हम आगे कहें उसमें संदेह कि इस उपाय से भी हो जाए माने एक आशंका में लिंग लगा माँ माभूत दृष्ट उपाय ठीक है मैंने उस दुख की निवृत्ति के लिए आत्यंत दुख की निवृत्ति के लिए कोई दृष्ट उपाय नहीं है मत हम कहते दूसरे उपाय तो है कौन सा उपाय है तो कहा, वैदिक का उपाय से काम हो जाएगा का आपकी दुख की निवृत्ति में आपको कोई दृष्ट उपाय है तो नास्तु मान मूत माने नास्ती नहीं है तो न हो परंतु वैदिक उपाय तो हो सकते हैं उन वैदिक उपायों से दुख की निवृत्ति हो जाए तो हम विवेक विवेक ज्ञान में प्रवृत्ता क्यों हो मैंने विवेक करने के लिए जिज्ञासा अपार था अपार निरर्थिका अपार था का अर्थ क्या किया था निरर्थिका माभूत वही कह शायद माभूत भूत दृष्ट उपाय वैदिकोतिषो आदि संवत्सर पर्यत कर्म कलापस्त पत्र मान ताप त्रय एकांतम अत्यंतम चाप निश्यति आप अपनि अपनिश्चित माने दूरी कर अपनिश्चित कर तो क्या है दूरी, दूरी करिष्यति कौन दूर करेगा तो उसके लिए उपाय बताने जा रहे हैं माने वैदिक उपाय सुकर है क्योंकि इसमें जिंदगी नहीं लगानी है क्यों सुकर तो पहला ज्योतिषो आदि ही स्वर्ग कामो ज्योतिष्ट मन कामो यजीत केन न ज्योतिष यागे न इष्टम भावेत तो ये बताएंगे कि यहाँ वाक्य तो ज्योतिष टोमे न कियात यागेन इष्टम भावेत इष्ट माने मन की प्राप्ति करें वहाँ कर तो नहीं लेगा दुख निवृत्ति भावेत वो तो कहेगा भाई वाक्य तो, तो ये कहेगा इष्टम भावेत सबको अभिप्रेत क्या सुख की प्राप्ति अभिप्रेत है तो कहे कि सुख की प्राप्ति कब जब दुख की निवृत्ति होगी तो सुख की प्राप्ति के तात्पर्य की दुख की निवृत्ति है लक्षणा क्या मान लेंगे मैने जो आप स्तुति कहेगी मे ज्योतिष टोमे न इष्टम भावे तो स्वर्ग कामो यजेत मैंने ज्योतिष टोम याग्र से क्या कर इष्ट को पैदा करे इष्ट माने स्वर्ग प्राप्ति करे तो आ यहाँ ज्योतिष्टों में तो इष्ट की प्राप्ति का की ना दुख की निवृत्ति कहू जो स्वर्गात्मक इष्ट की प्राप्ति दुख की निवृत्ति रूप तो है दुख की निवृत्ति किससे हो जाएगी ज्योतिष में आग आदि अनुष्ठान से हो सकती है क्या कहने जा रहा है इसलिए पहला कहे ज्योतिषोदी आदि उपाय वैदिक अन्य करिए मैं वैदिक उपाय क्या है तो ज्योतिषो मादि कौन से उपाय है जो ट्रिष्टो मादी ही वो कब कर तक करने अलग अलग हैं यद्यपि सर सबसे बड़ा होता है इससे भी बहुत बर, दस दस वर्ष तक भी याग होते हैं परंतु तो सामान्यतः कहने जा संवत्सर पर्यत एक वर्ष पर्यंत कितने दिन तक करना है एक वर्ष पर्यंत उनको करना है मैंने जो वैदिक उपाय है उन उपायों से अवश्य दुख त्रय अत्यंतम अपने श्यती थी का माने वैदिक उपाय करे थी तक माने वैदिक उपाय एकांतम अत्यंतम तापत्र माने दुख त्रय की अपने श्यती वो नष्ट करेगा वह उपाय कितने दिन में सिद्ध होगा तो सिद्धि माने मान संबद पर जो कर्म कलाप जो संव पर्यंत तो जो हम कर्म कलाप करेंगे याग नाम का वो क्या करेगा तापत्रांत एकांत का क्या अर्थ किया था पीछे उन्होंने दुख की निवृत्ति संभव है और अत्यंत का क्या किया था निवृत्त से माने जो निवृत्त होगा उसकी पुनर उत्पत्ति नहीं होगी माने हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा इस वहाँ का स्व समान अधिकरण दुख प्राग भाव असमानकसा मोक्षा कहीं आया ऐसा दीपिका में आया तो इस प्रकार ऐसी उपाय माने दुख के निवृत्ति का उपाय प्रत्यक्ष तो नहीं है परंतु वैदिक उपाय अवश्य ही दुखद त्रय को अत्यंतम अपने ऐसी दूरी कर अतः किं कर्तव्य विवेके भी जिज्ञासा अपार था कह मैंने जो जिज्ञासा है किसमें हो रही थी विवेक में करने की आवश्यकता नहीं है तो किस संर तो सात संवत्सर मत एक हजार वर्ष ऐसा लिखा उसमें। है उसमें इसमें केवल संवत्सर पर्यंत अच्छा सास संबत्सर तो सास मत एक हजार संवत्सर तभी तो है कम से कम एक हजार में भी हो जाएगा परंतु वहाँ तो यत्ता ही नहीं है वहाँ तो यत्ता ही नहीं है तो इसलिए जो आ, ये, जितने ये जो सहा जो संबद्ध का विधान होता है एक जगह आया कि इतनी अवस्था ही आज के युग में नहीं है तो अब इस युग में कैसे उनका अनुष्ठान होगा तो केवल वहाँ के ग्रंथ का स्विधि पारायण करने से फल मिल जाता है क्यूँकी एक वर्ष तो कोई होगा नहीं कोई नहीं कर सकता साठ एक, एक सात ने एक हजार सौ संबत शर्मा ने एक वर्ष तो सात संबत ने एक हजार वर्ष कौन जिएगा जीए। तो उन्होंने कहा जो बड़े बड़े अनुष्ठान है संबस ही होना मुश्किल है इस समय पर तो जितना संवत सर अनुष्ठान में जो क्रिया बताई गई है उस क्रिया का पाठ पलायन करने से ही फल मिल जाता है इसी हम लोग यहाँ पर है तो गंगा जी डुबकी लगाने से हमारी शुद्धि होती है आप चले जाओगे बद्रीनारायण में तो पानी छिड़कने से शुद्धि हो जाएगी इसलिए आठ प्रकार के स्नान है ना कौन कौन भस्म लगाने से हो जाता है पैर धुलने से हो जाता है स्नान पानी छिड़कने से हो जाता है इससे आठ प्रकार के स्नान है इसलिए धर्मशास्त्र ने विकल्प दिया कब कैसे रहना है कब अब गए वहाँ पर वहाँ लगा ठंडी अब कूद गए जाके गंगा जी में तो बस प्राण निकल जाएंगे इसलिए वहाँ केवल स्पर्श से ही आपको क्या हो जाएगा स्नान का फल मिल जाएगा आपको ट्रेन में जा रहे हैं या कोई पता नहीं चलता बस में लगाने से ये क्या हो जाएगा ये आप धर्म इसको बोलते हैं। उसी प्रकार इस समय पर सप्तम जीवी में श्रद्धा सौ वर्ष तक जी मुश्किल ऐसी उसमें कम से कम पंद्रह बीस वर्ष तो पढ़ने लिखने, लिखने लिख तीस वर्ष समझ तो कर पाएगा? इसलिए सात कारो ने कहा इस युग के अनुसार की उसका पढ़ करके उसका पारायण करना ही उस यज्ञ का क्या फल दे देगा जैसे यहाँ का गंगा स्नान वहाँ का गंगा स्पर्श बराबर हो गया क्या हो गया बराबर देश और काल की परिस्थिति के भेद से क्या हो जाता है यही इसलिए कर्म कलाप जो माने वैदिक जो ज्योतिषो आदि कर्म कलाप इसके साथ माने कर्म कलापा कौन सा कर्म कलाप है जो वैदिक जो कर्म कलाप है वो क्या करेगा बहु विघात करा देगा आत्यंतिक विघात करा देगा अतः विवेकी विवेक ज्ञाने जिज्ञासा अपार था तो किसी ने कहा वाक्य आया है उस पर जो अन्य कर लिमन वैदिक ज्योतिष आदि संबल सर पर्यत कर्म कलापत्र एकांतम अत्यंतं च श्यती दूरी करिष्यति दूर कर देगा कौन कर देगा वैदिक ज्योतिष टोमादी कर्म कलाप मान यज्ञ जो वो जितना किया जा रहा है क्योंकि यज्ञ में दो दो चीजें होंगी बताएंगे बड़ा सुंदर क्या क्या कर्म का समुदाय का कर्म कलाप का है न कर्म मात्र नहीं का कर्म कलाप किन करती अपने मान दूरी कर कहा बात आई तो का ये वाक्य कहा सुना गया सु, तो स्वर्ग कामो यजेत स्वर्गम कामयते या सा स्वर्ग काम जिसको स्वर्ग को तीन प्रकार की विधि होती है एक नित्य विधि होती एक नैमित्तिक विधि होती, एक होती। है एक काम विधि होती नित्य विधि कहते हैं नित्य विधि के अकरणे प्रत्यवाद जनकत्व नित्य विधि जिस विधि के ना करने पर पाप लग जाए वो कहते नित्य विधि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैस जो त्रैवर्णिक है उनके लिए संध्या का विधान है तो इस संध्या यदि नहीं करते यदि यज्ञोपवीत तो हो गया है समय से संन्यास नहीं लिया है संन्यास के बाद कोई सब नहीं करना है उसके पहले सब विधान है दोनों के बीच में उन्हें यज्ञोपवीत के बाद में और संन्यास के पहले ये सब करना है तो उस स्थिति में नहीं करेगा तो क्या लगेगा दोष लगेगा तो नित्य करना ही है क्या करना है नित्य जो संध्या है वो नित्य है यहाँ तक लेकर है सौ चम्बा असौचंबा मान पवित्र अवस्था हो अपवित्र अवस्था कभी भी कर सकता है कभी भी कर सकता है उसके बाद नैमित होते दर्श पूर्णमा शादी अमावस्या को पूर्णिमा को अथवा पितरों के निमित्त जलादिदान देना ये सब क्या है नैमित वो भी अवश्य करना है और एक काम कर में छुट्टी है आपकी इच्छाए करें आपकी इच्छाएं ना करें तो काम में कर्म में क्या करने पर फल विशेष मिलता है ना करने पर ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है नित्य में ना करने पर क्या लगता है पाप लगता है और करने पर कोई फल नहीं होता ऐसा मीमांसकों का मत है परंतु अन्य भगवत पाद कहते हैं नित्य कर्म करने से भी क्या होता अंताकरण की शुद्धि होती है क्या होती है पाप तो लगेगा ही नहीं तो इसलिए क्या हो जाएगा अंत करण की वो शुद्धि नित्य कर्म का फल मानते हैं इसीलिए लोग कहते हैं कि संध्या बंधन करते समय संकल्प माने द्रितक्षम संध्या उपासन हम करे तो द्रितक्षय उसका फल है इस संकल्प से ही पता चलता है कि परंपरा में कि संध्या बंदन का भी कुछ न कुछ पाप निवृत्ति द्रितक्षय फल है प्रत्यवाद लगेगा नहीं परंतु भी होगा चले जो कुछ हो पर स्वर्ग काम जो काम विधि है वह काम विधि में करता स्वतंत्र है करे तो फल मिल सकता है, ना करे तो कोई दोष नहीं।, नहीं है तो स्वर्ग कामों यजीत यजीत का मतलब होता है यागीना इष्टम भावजीत सम्पादित जो याग कहते हैं द्रव्य देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग याग का क्या लक्षण है देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना याग है इसीलिए याग से दी रूप द्रव्यम देवता याग का दो रूप है द्रव्य जो हवनीय पदार्थ और देवता इनके मंत्रात्मक देवता होते का मीमांसा में क्योंकि इस संसार में सौ जगह एक साथ यज्ञ होगा तो यदि सौ जगह यदि यज्ञ होगा तो एक देवता सौ यज्ञों में कैसे घुसेगा एक शरीरधारी यदि रहेगा तो कैसे सौ जगह एक काला अवच्छेद जाएगा तो इसलिए उन्होंने कहा है मंत्रात्मक शब्दात्मक देवता है तो शब्द तो नित्य तो सब जगह पर है इसलिए अलग अलग ये कहते हैं और भगवत पाद कहते हैं नहीं है योगी है ना क्षण में हजारों शरीर बना लेता है क्या बना लेता है अयरा शास्त्रों वर्णित है जो योग क्रिया यदि सम्पन्न है ब्रह्म ज्ञानी है वो जब देखता समाधि से मेरे तीन जन्म प्रारब्ध अवशिष्ट है वो तीन शरीर बनाकर भोग कर लेता है इसी समय पर क्या कर लेता है तीन शरीर, तीन शरीर में विभक्त होकर भोग कर लेता समझ लीजिए तो एक योगी क्या कर लेते हजारों शरीर धारण कर सकता है तब फिर देवताओं में इतनी बड़ी सामर्थ हम परिपल्पना क्यों न कर दे क्यों उनको शब्दात्मक माने उनकी हम परिपल्पना उनमें इतनी सामर्थ है तो क्या करेंगे हजारों शरीर बना <स्था> बना सकते हैं। जब बना सकते हैं तो हजारों में युग पद सब व्यवस्थित हो सकता है एक ही देवता एक इंद्र नाम का ही देवता हजारों शरीर बनाकर अलग अलग यज्ञ में क्या हो सकता है हो सकता है भगवान कृष्ण का दृष्टान्त मालूम है ना? वही बकरी बन गए वही भेड़ बन गए वही गाय बन गए वही बाँसुरी बन गए वही, वही गोपाल बन गए एक ही बार में नहीं एक ही बार वहाँ भी चले गए थे तो विदे यहाँ चले गए थे और राजा के यहाँ भी ऐसा भी दृष्टान है ना बहुत से तो ये योगिक क्रियाओं के द्वारा ऐसा संभव है इसलिए वो क्या देवता अधिकरण में देवताओं को स्वरूप रख माना ब्रह्म सूत्र में देवता अधिकरण है उन्होंने सावय देवताओं के शरीर जारी माना इस दोनों मतलब कोई बात नहीं पर ये आम लोग कहते है यागे ने स्वर्गम संपादित तो यह श्रुति तो कहती है स्वर्ग करो ये श्रुति कहा कहती है की आतंतिक दुग्ध निवृत्ति में यहाँ आग लेकर दुख निवृत्ति तो कहे आत्यंत दुख निवृत्ति का, का विरोधी कौन है माने दुख के विरोधी कौन है सुख है तो जब आत्यंत दुख निवृत्ति का फलता फर, निकल जाएगा सुख ही हो जाएगा अर्थात तो यहाँ जो स्वर्ग पद है वह आत्यंत दुख निवृत्ति का नामांतर ही है क्या है अंतर ही है दोनों एक ही कहे जाते हैं अब वह चीज क्या स्वर्ग क्या चीज है जो स्वर्ग कामो यजीत में जो स्वर्ग की इच्छा से जन करे जिस स्वर्ग का हम लोगों ने नामांतरण करके दुख की निवृत्ति अर्थ की वो क्या चीज है तो सबसे पहले लिख रहे हैं है युखे न चा ग्रस्त मनंतरम अभिलाषोपनीत तत्सुखम सह पदास्पद माने स्व पद का आस्पद माने बात स्व शब्द से कौन सा सुख कहा जाता है तो इसमें कितने विशेषण दिया दुखेन दुखे संभिन्नम। निश्रितम जो कभी भी दुखेन दुखेन्न मिश्रित न लगा देंगे तो कभी जो दुख से मिलित ना हो भिन्नम अलग हो गया और संभिन्नम मतलब होगा गया मिश्रित और ना समिन्नम माने जो कभी दुख से मिलित ना हो महाराज जहाँ एक बार थोड़ी देर में सुकाया फिर थोड़ी देर में दुख ऐसी स्थिति न रहे ये क्या हो गया हमारा जहाँ पर जाने पर यह भय न रहे कि अभी थोड़ी देर सुख है थोड़ी देर बाद दुख आ जाएगा ऐसा एक तरह का भय न रहे वही क्या कहने इसलिए कह रहा है उन्होंने युखी संभिन्नम दुखीन समिन्नम दुख से वह क्या होना चाहिए मिलित नहीं होना चाहिए पहले था दुख सम मिलित और दुख दुखी न समिन्न मैं कहेंगे अच्छा हम गलत कर दिए दुखेन ना, संभिन्नम ना न न करिए मान दुख के साथ जो समय मिले ना और ना न कर दीजिए जो दुख से मिश्रित नहीं होता है ठीक है तृतीया का ही है और नच गृतमान मैंने चलो इस समय दुख के दुख जो है वो क्या होता है सुख से मिलेगा नहीं तो इसका माना दुख अमिश्रित सुख रहे कोई दिक्कत नहीं है तो जब दुख अमिश्रित रहने पर थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाए दुख आ जाए इसलिए दूसरा विशेषण दिया कि कैसा होना चाहिए दुख से असम मिलित न हो और उसके बाद में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए दुख के साथ में युक्त भी नहीं होना चाहिए अनंतरम अव्यवत उत्तर क्षणे किम न ग्रस्तम माने युक्तम न सत के उसके एक साथ दोनों नहीं होंगे अनंतर मैंने अव्यवहित तो उत्तर क्षणे पहले हमको क्या हुआ सुख हुआ और द्वितीय क्षण में क्या हो गया दुख, दुख हो गया इसी को समानाधिकरण एकाधिकरण वृतित्व संबंध से जहा पर दुख, दुख हो रहा था उसी अंताकरण में न्याय वेदांत की दृष्टि से सांघ की दृष्टि में कहा है होता है दुख अंताकरण में और न्याय के मत में आत्मा में तो वही एक ही आत्मा में कहां पर एक ही आत्मा में माने उसी द्वितीय क्षण में क्या नहीं होना चाहिए अनंतर दुख नहीं आना चाहिए तब वो सुख कहलाएगा अर्थात दुख का समान कालिकत्व ये अर्थ माने उसी आत्मा में जहाँ दुख है माने उसी आत्मा में जहाँ दुख दुख निवृत्त हुआ है वहीं पर यदि सुख आया तो पुनः दुख के साथ कभी मिले न क्या ना मिले ना इसीलिए उसको कह दिया क्या अर्थ कह दिया नाचा ग्रस्तम अनंतरम और इतना ही नहीं होना चाहिए क्या कहा दो पाए उन्होंने दो लगाया कि जो दुख से कभी ना मिले और तीसरा क्या किया कभी भी दुख के बाद में माने जिस समय सुख हो उसके बाद दुख बाद में कभी भी ना आए इतना हो जाने पर भी माने व्यवधान शून्य मैंने कभी भी उसमें जहां अंतर माने व्यवधान नंतरा हलो नंतरा संयोग क्या कहता हलो नंतरा माने अंतर माने व्यवधान अनंतर माने व्यवधान शून्य उसी प्रकार पर अनंतर उसी से बिना है ना अंतर यत्र नस्मिन तद अनंतरम मैंने व्यवधान शून्यम माने सुख और दुख की कोई व्यवधान नहीं है ज्यादा लगातार सुख है सुख रहे अब क्या रहे हैं तो में गृहधान नहीं आनी आना अर्थात इसका मतलब क्या रहना चाहिए लगातार क्या रहना चाहिए सुखे सुख रहना चाहिए मैंने अविरल क्या रखना चाहिए अविरल निरंतर माने व्यवधान रहित अविरल क्या होना चाहिए चिरकाल स्थायी क्या रहना चाहिए दुखम माने चिरकाल पर्यंत दुख ऐसी कभी उसकी मिलावट न हो किसकी न मिलावट हो स्वर्ग के अन्वय करिए दुखीन संभिन्नम न अथच अनंतरम सदा किम यन्ना ग्रस्तम के दुखीन दुखे जो कभी दुख से ग्रसित नहीं होता है अर्थात व्यवधान शून्य सदा दुख से रहित ही रहता है इतना होने के बाद भी तीसरा एक विशेषण देने जा रहे हैं अभिलाषितम अभिलाषा माने इच्छा क्या होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ग में गए और अभिलाष जो जो आपकी इच्छा है तुरंत वही आ जाएगा तो आपको उपाय के लिए कुछ दुख अन्वेषण करना पड़ेगा इसलिए कह दिया आप प्र नीतम जो जो आपने इच्छा की वो वो वहाँ आता रहेगा इसलिए क्या कहने जा रहा तीसरा क्या दिया अभिलाषोप नीतम क्या लिखे है अभिलाषोपनीतम उसी का उन्होंने अर्थ किया कि यहाँ अभिलाषा माने इच्छा माने जो एकदम इच्छा हो तुरंत वहां पर क्या जाना चाहिए वह वस्तु तो प्रस्तुत हो जिसके कारण को दुख की संभावना है इसलिए अभिलाषोपनीतम तत् तो सुखम किम उचते स्वपद से कहा जाता है क्या कहा जाता हुआ स्व पद से कहा जाता है उन्होंने कहा नाग्रस्त मनंतरम ग्रस्त का दूसरा अर्थ किया ना नानाशक प्रतियोगी जो कभी भी नाश का प्रतियोगी नहीं मन अक्षय क्या किया जो अक्षय रहता है और त्रह कालिक मत तीनों काल से दुख से मिलता नहीं है ऐसा जो सुख वह क्या कहलाता है हमारा स्व पदम माने स्व पद का आसपद स्व पद से कहा जाता है और हर व्यक्ति की अभिलाषा का वो क्या होता है विषय होता है ये तो सामान्य अर्थ कह इस पर बड़ा लंबा लंबा कर्ति स्वर्ग शब्द के हाँ स्वर्ग में जो स्वर घटत जो स्व है जिसको आप व्य प्रकरण स्व माने स्वर्ग मान स्व मूखम गमयति बोधियति स्वर्ग जो सुख का बोध का बोलते है स्वर्ग उसपत्ति क्या करेंगे स्व मान सुखम गमयती इति स्वर्ग जो सुख का बोधक उसका नाम है स्वर्ग तथा घटक जो हुआ स्व उस स्वा का क्या अर्थ बताने जा रहे हैं स्वर्ग शब्द में स्वा है ना उसका ये अर्थ बताये है क्या कहे है जो स्वर्ग घटक जो स्व है उसका इन्होने अर्थ बता दिया वही कहने जा रहे हैं बड़ा सुंदर ए जना पूर्ण कृतार्थ स्वर्गम लोकम तेसाम एतानी ज्योतिषी नक्षत्रानी तथा य्यो ज्योतिषु ज्योतिष मंत्र पूर्ण लोकम जयति जो कहते हैं पूर्ण पूर्णकृत जो याग आदि लोग करते हैं वो कहा जाते हैं स्वर्गलोकम या स्वर्गलोक में रहते हैं वह प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं आइए संपूर्ण लोक को क्या कर लेते हैं जीत लेते हैं तो संपूर्ण लोग जीत लेगा सुखी होगा दुखी होगा हो इसका मतलब है कि हमेशा वो सुख में रहेगा ऐसा वेद भी कहता है तो जब वैदिक उपाय बता रहा है दुखी की निवृत्ति हो सकती है तो हमको विवेकअप कर विज्ञान करने से क्या लाभ है एतावता जिज्ञासा अपारथा अपार था माने व्यर्था निरर्थिका यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया निरर्थिका माने अपार्था माने निरर्थिका इत्यर्था कहा था बाचस्पति ने क्या कहा था निरर्थिका इत्यर्था अब आया दुख विरोधी सुख विशेष माने दुख का विरोधी कौन है सुख और दुख की निवृत्ति क्या होती है सुख ऐसा नहीं दुख की निवृत्ति क्या है माने शुक सुख का रूप ही है माने दुख का निवृत्ति तो माने दुख की निवृत्ति मैंने दुख विरोधी दुख के निवृत्ति मतलब क्या हुआ क्योंकि नियम है जो निवृत्ति माने अत्यंता भाव अत्यंत भाव किसके साथ विरोध होता प्रतियोगी की प्रतियोगी के अधिकरण से और यदि पर प्रतियोगी का जो दुख के अधिकरण में यदि कौन रह गया सुख रह गया तो वहां दुख आ पाएगा नहीं आ पाएगा एक अर्थ होता है क्या निवृत्ति का यदि अत्यंता भाव अर्थ करेंगे तो दुख कैसे विरोध होगा जहाँ पर दुख रहता जहाँ दुख का अभाव रहेगा वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आ सकता क्या नहीं आ सकता दुख नहीं आ सकता नहीं तो आ सकता हो जाएगा सुख रहता है। हाँ तो सुखोई इसीलिए सुख के विशेषा दुख के विरोधी सुख के विशेषा सच स्वच्छता समूल घातम अपहंती दुखम सामान्य स्वर्ग हमने क्या करना है जो वो जो स्वर्ग है वो क्या करता है स स्वर्ग सत्य अपनी सुख विशेषा जो अभी लिखा था क्या मैंने दुख विरोधी सुख विशेषाह वही लेना सा पदार्थ थे उन्हें जो सुख विशेष है वो उसकी ये सत्ता आ गई माने केवल वह उत्पन्न हो गया मैंने स्वत्य सु उदारावस्थया उसकी जो ही सुख की पकड़ अवस्था आई कि आई त्यों ही क्या हो जाएगा मूल न इति समूलम पाप का मूल क्या है अधर्म उसके सहित क्या करता है दुखम हंती विपत्ति कहते हैं समूल घातम मूल न कारणे नधर्माख्यान दुर्दृष्टे ना दुखम हंसी न पुनर् दुखोद्भव आशंका मने कारण के सहित जब कार्य को मार देगा दुख का कारण कौन है अधर्म अधर्म के सहित समूलम की करो थी मैं सातया दुखम समूल घातम अपहनती मैंने जो समूल जो कष्ट देने वाली जो वस्तु थी कौन थी समूल अधर्म उसको क्या करेगा अपहंती का पहंति सहंती सुख विशेषा, कथम अपहंती स्वतः अपने अस्तित्व मात्र से ही समूलघातम माने उनका मूल का मूल न माने कारणेन अधर्माख्यन दुर्दृष्टेन सा दुखम हं, दुखम हंती दुख नाश कर देता है इसका मतलब पुनः दुख नहीं होता तो हम लोग वेदांत जब परिभाषा पढ़ेंगे तो तुम्हारे तह कर्मचितो लोका छीते तद यथा कर्मचितो लोका छीते एवं अपूर्ण चितो लोका पी पूर्ण से प्राप्त जो लोका है वो भी क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है न सा अतः केवल मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है तो जब यहाँ कर्म चेचित यह लोक नष्ट होता है पूर्ण सेचित कौन लोक होता है तो क्या नष्ट होने लगेगा तो अब ये कहेंगे वो अब अर्थवाद परक मानेंगे इस पक्ष तो क्या मानेंगे अर्थवाद परक मानकर कहेंगे इसीलिए आगे लिखने जा रहे हैं इसलिए कहा न चा ऐसा क्षय क्षय कहाँ का रूप है छीलम स्वभाव छी न ऐसा छी जो सुख विशेष है उसका छाव नहीं है छी वित्पत्ति कैसा छे तुम शीलम स्वभाव नहीं करके छी आयादेश हो गया था क्यों गया छी छई माने छ छीन होना स्वभाव नहीं छीन होना स्वभाव था छही था और न ऐसा छह जिसका छीण स्वभाव होने वाला नहीं है, है। सुख जो है छीन स्वभाव कैसे इसमें कहा लिखा नहीं होना है तो लिख रहा है श्रुति तथा ही श्रू थे वेद ने अपाम कहाँ का, का, का रूप है उत्तम पुरुष अपाम है अपाम उत्तम पुरुष का भोजन अपाम सोमम अमृता अभूम क्या लिखा का, का है अभूम कहाँ कहाँ है हाँ है मैंने अभूम इनका ये कहना सोमम अपाम माने सोम को पी लेने से लकारात आगे पीछे हो जाता है ना विद में माने जो सोम पी लेगा वो अमृता अभूम वो क्या हो जाएंगे अमृत अम्र तो हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे कभी मरेंगे नहीं कभी दुख से युक्त नहीं होंगे श्रुति ने क्या कहा कभी अमृताभ अभूमा अमृत हो जाएंगे क्या हो जाएंगे अमर हो जाएंगे। अच्छा मरण धर्म रहित तो हो जाएंगे तो दुख होगा सबसे बड़ा दुख हम सबको किससे है कि मर जाएंगे। इस संसार में सबसे बड़ा दुख किससे है मरण से ही जा सब लोग मरण से ही भयभीत है इससे भयभीत है इसीलिए उसने प्रमाण दे दिया क्या दिया मंत्र का प्रमाण दिया अपामा सुम व्रता अभूम उन्होंने कहा इति भी और मंत्र इति अगमन ज्योतिर अभिदाम देवान किन अस्मान असमान कृष्णवध आराती किम धृति अमृत अमृत मरत महाराज थोड़ा कृपा कर दी की यहाँ पर कोई सभा बैठी उसमें लेकर आए हैं कदाचिंद इंद्रादी देवान कल पासित मान इंद्रादी देवत कल्प माने सभा कहीं इंदिरादी देवताओं की जब सभा थी उसमें किसी ने कहा आशीत कथम वयम अमृता भूम हम लोग कैसे अमर होंगे चर्चा होने लगी जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा विचार यशमात वम लोग कैसे अमर हो गए नहीं लोग कहते हम लोग यहाँ बैठे चर्चा करे भाई काशी हम लोग कैसे आ गए नहीं हो गए बैठ करके भाई कैसे आए तो लोग कहेंगे भैया पूर्ण, पूर्ण महाराज जी का संबंध मिला कोई कहेगा कैसे हुए हमारी जिज्ञासा काशी आ गए तो सब देवता लोग आपस में चर्चा करने लगे हम लोग अमृत कैसे हो गए हम लोग कैसे अमर हो गए तो यहाँ लेखे कदचित गौड़ पादाचार्य व्याख्या गौड़ पाद में इसी गौड़ पाद भाष का उसमें ये लेखा कदाचित इंदिरादी नाम कल्प कल्प माने समाज यहाँ लेखा थोड़ा सभा सभा थी तब कथम वयम अमरता हम लोग कैसे अमर हो गए विचार यशमात जिस कारण से हम लोगों ने सोम का पान किया था इस कारण से हम लोग क्या हो गए अमर हो गए उसे आप कहेंगे जिस कारण संतों के हम लोग समागम में आए इसलिए हम लोग काशी में आ गए किसी महात्मा की किसी कृपा कहना चाह रहा है तो वही कहना चाह रहा है की अभू मूत बनता किस कारण से जिस कारण से सोम का पान किया इसीलिए हम देवता लोग क्या हो गए अमर हो गए अतः अगनम गंता लब्ध बनता किम ज्योति ही स्वर्गम अबिदाम देवान दिव्यान विदित बनता मन दिव्य लोकों को हम लोगों ने क्या किया समझा नूनम निश्चितम किम आराती ही यहाँ कोई शत्रु नहीं है राती माने वही आराती शत्रु असमान कृष्ण कर्मी थी कोई शत्रु नहीं है अर्थात कोई हिंसक क्या कर क्योंकि हम अमर हो गए तो कोई हमको मार नहीं सकता है इसलिए शत्रु हमारा कोई बिगाड़ेगा नहीं इसलिए निर्भय होकर के वहां रहने लगे यह बात यहाँ पर शुरू की किसने कार्य लिखी इस प्रकार आख्याय का इसी का गौड़ पाद भास किसका सांकारिका में गौड़ पाद भाष है अपा अम्बाम सोम अमृता भूम इति कुतो अस्य अस्मृत संभवा यदि वह स्वर्ग का मन सुख का क्षय हो जाएगा तो कोई अमृत हो सकता है यदि वही का तत् तत्पक्षय मने तस् सुख से प्रक्षय प्रक्षण क्षय नाशे यदि उस सुख का अच्छी तरह से नाश हो जाए तो कुता अस्मृतत्व संभावना स्वर्ग से अमृतत्व संभावना मान इस स्वर्ग में रहने वालों की अमृतत्व की क्या संभावना होगी वही कहने जा रहे हैं तत्प्रत स्वर्ग से प्रक्ष अमृतत्व की संभावना नहीं होगी एतावता अमृतत्व तो अन्यथा अनुपत्या किम कल्पते स्वर्ग स्थायी है क्योंकि अमृत हो गए देवता लोग मरण धर्मा से रहित हो गए उनको दुख नहीं होगा यदि स्वर्ग नष्ट हो जाए तो दुख होगा और श्रुति कह रही कि अमृता भूम इसका मतलब जो अमृतत्व का विधान किया इसे किसी ने कहा मोटा बहुत है भोजन नहीं करता अतः न अथापति अच्छा प्रमाण में दिवा भुंजानो रात्रि भोजनम कल्पते तीनों एम देव दत्ता दीवान भूंगते मैंने मोटा मोटा होता जा रहा भोजन कर ही नहीं रहा तो लोगों ने कहा रात्र में भोजन करता है थोड़ा इसको बंद करिए कहानी एक बताएंगे हम आप प्रसिद्धात्म मैंने संपूर्ण लोग ये जानते हैं गंगा माने गंगा और परंतु यदि पंडितों के समाज में कहा गंगायाम घोषा तो मूर्ख लोग सोचते हैं गंगा में घर है मान पंड़ पंडित लोकतंत्र तो क्या रहे हैं कि गंगा के किनारे भूत है इसको बोलते हैं स हृदय हृदय मात्र वेद्यत्व सा हृदय से यदि हृदय स हृदय माने वहां शास्त्र माने जो शास्त्र वासना वासित जिनका अंताकरण है जिन्होंने शास्त्रों का समग्र अध्ययन कर लिया अच्छे से तो वो लोग समझते हैं किस शब्द का किस स्थिति में क्या अर्थ हो सकता है तो लक्षणा करने की आवश्यकता ही नहीं है और वहाँ लक्षणा करनी पड़ती है इसलिए उन्होंने कहा सा हृदय हृदय मात्र जो संवेद्य है वह अप्रसिद्धा शक्ति है क्या है अप्रसिद्धा शक्ति है और जो केवल आपाम आपने जो गाँव का एक गवार भी समझ जाए वो क्या है प्रसिद्ध चीज है क्या चीज है प्रसिद्ध चीज है उसके लिए तो उसमें वो दृष्टान देते थे की कुतहा माने तत्प्रक्षय प्रक्षये से प्रक्षयु को साल हो गया सुख सुतः अस् अमृत संभावना अस्य माने स्वर्ग से प्रक्षय सती नाश हो जाए तब अमृतत्व तो संभावना अमृतत्व तो जो श्रुति ने कहा है वो कहना अनुपन्न हो जाएगा अतः श्रुति का अमृतत्व तो श्रुति अन्य अनुपत्या स्वर्ग से अक्षयत्व मन स्वर्ग अक्षय पूर्ण का है अतः कभी उसका नाश नहीं होता तस्मात वैदिक से उपाय प्रतिकार हेतु तो हो इसलिए सिद्ध हो गया जो वैदिक उपाय है इन वैदिक उपाय से ही आध्यात्मिक आधदैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी उन दुख की निवृत्ति करने के लिए जो व्यक्ता व्यक्ति का विज्ञान करने कोई आवश्यकता नहीं है विवेक विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है यह कहना चाह रहे तस्मात इसे सिद्ध हुआ क्या हुआ कि तस्मात ये कहना तस्मात वैदिक उपाय तापत्र प्रतिकार हेतु तो हो तापत्र के प्रतिकार मैने नाश का हेतु हो गया क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो वैदिक उपाय हैं वो तापत्र के क्या करने वाले निराकरण के कारण हैं विज्ञान रूप उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए आपने जो विवेक विज्ञान में जिज्ञासा करने जा रहे तो वो क्या है अपारथा अपारथा मान निर्थिका व्यर्थ इत्यर्थ करना देखो व्यर्थ दे जिज्ञासा अब वो वैजुक उपाय कैसे कैसी उपाय है तो बताने जा रहे एक एक क्रम से अन्वय कर लेना है पहला निकलने जा रहा है मुहूर्त एक है मुहूर्त से में संपन्न होने वाला है। कुछ क्या है या मुहूर्त हो गया याम फिर अहोरात्र फिर मास फिर संबदाधी क्या करना क्रम से मन मुहूर्तम मन मुहूर्त मात्र निवर्त नियम संध्या आदि मन मुहूर्त में संपन्न होने वाले कौन है संध्या उपासना उपासनादि याम निवर्त नियम उन्हें कहता है माने द्वितीय तृतीय पर याम में निवृत्त होने वाले कौन होते हैं पिंड दान आदि जो करना है वो क्या होता है कुतुब काल में मध्यान्ह में पिंड दान किया जाता है कब किया जाता है कुतुब काल कहते 11 बजे के बाद में जो काल आता है वही काल में देना चाहिए इसीलिए पितरों के निमित्त भोजन सायकालीन होता है प्रातःकालीन नहीं होता है पितरों की प्रदक्षिणा उल्टा होती है कैसे होती है ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना ऐसे करना सब काम उल्टा होता है क्या होता है सब उल्टा इस अंगुली से पितरों को लगाना चंदन अंदर किससे इससे इस सबसे इस सब नहीं लगाना सबके लिए अलग अलग बिते वही कहना चाह रहा है अतः इन्होंने कह दिया है कि मुहूर्त में सम्पादित कौन होते हैं मुहूर्तम मात्र निवर्तनी कौन हो गए संध्या बंदनानी अन्य करी गई याम निवर्तनी कौन हो गए पिंड पित्र याग आदि जो पंचयाग होते हैं ना उनकी और मास निवर्तनी मास भर अग्निहोत्र काम होता है संवर्सर को ज्योतिष तो मदि यही लिखा है ना देखो मैंने अहोरात्र वही से कह दिया याम अहोरात्र संवत्सर आदि निवर्तनी अन्वय करना चलते सबके अन्याय करते जब मुहूर्त निवर्तनी कौन हुआ संध्या बंदन आदि याम निवर्तनी है और मास निवर्तनी अग्न मास अग्नोत्र आदि और संभनीय कौन हुआ माधि वही कहने जा रहे हैं अहोरात्र मास संभरादि निवर्तनीय से ये तो इतने से निवर्त होने जा रहे हैं और वह अनेक जन्म में सिद्ध होने वाला विवेक विज्ञान आज नहीं सिद्ध होगा भगवान गीता में कितना का वही कहने जा रहे निवर्तनीय से अनेक जन्म परम पर आयासपनीयत्वाद मानी अनेक जन्म की परंपरा करते आयास माने परिश्रम करते करते जो संपादनी कौन है विवेक विज्ञान उस विवेक विज्ञान की अपेक्षा ई सतकार इसमें कम परिश्रम है अतः पुनरपी व्यर्था यथा जब आपने कहा कि दृष्ट उपाय से वो न व्यर्था थी हम कहते हैं पुनः व्यर्था, क्योंकि वैदिक उपाय से ही दुखद का अभिघात हो जाएगा तो हमको क्या करने की आवश्यकता नहीं है विवेक तो तो की मन तत्व विवेक ज्ञान की आवश्यकता अतः पुनरपि व्यर्था जिज्ञासा इसीलिए उन्होंने विवेक ज्ञान अत्यंत दुष्कर है क्यों दुष्कर है क्योंकि अनेक जन्म परंपरा आयास संपादनीयत्वाद अनेक जन्म परम्परायाम जो ज्ञान साधन अनुष्ठान जो अभ्यास है यही हुआ आयास उसके द्वारा सम्पादनीय है तो कितना समय लगेगा इत्याशंकायाम दूसरा श्लोक का उत्तरण लिख रहे हैं दृष्टवानुश्रविका सहिशुदिक्षयातिशयुक्ता विपरीता उन्होंने कहा दृष्टांत दे दिया ऐसा मत करो वेद वाला उपाय भी प्राप्त नहीं कराने वाला एक दो तीन इसमें बहुत सुंदर दिया है कि दृष्टवध अनुश्रविका अनुश्रविका जो है वो दृष्टवध है अनुश्रवो कहते हैं वेद को और उसमें होने वाले नाम का नाम क्या है अनुश्रविका तो अनुश्रवो वेद तत्र भवा आनुश्रविका वो आनाश्रविक जो कर्म है ये इतनी बार बताया गया गई वेद की दो भाग हैं एक ब्राह्मण भाग है एक मंत्र भाग है तो ब्राह्मण भाग में सब बातें आती हैं स्वर्ग कामो एजेत ईडो यति समो यती मंत्र भाग में नहीं आता फिर और उसके भाग होते हैं उपनिषद भाग है आरण्यक है ऐसा ऐसा है तो परन्तु जो वेद का सामान्य क्या है मंत्र ब्राह्मण उभयात्मक वेद और उसी में सब ये आ जाते हैं तो यह जो मंत्र भाग है जो अभी पढ़ाई कुल संगीता ब्राह्मण जो भाग है उसमें यागों की करने की पद्धतियाँ बताई गई हैं क्या बताई गई है ब्राह्मण भाग्य से शुक्ल युर्वेद का शतपथ ब्राह्मण सौ अध्याय है उसमें उसमें सब बताया है कैसे कैसे उस शाखा वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए फिर उनके अलग अलग शाखा के भेद से सूत्र किसकी कौन वेद का है तो कौन शाखा है फिर कौन सूत्र है उसके अनुसार अपने जीवन पद्धति चलाने का ढंग बताया गया है यहाँ कह रहे हैं अनु अनुश्रविका दृष्टव यथा दृष्ट क्या है दृष्ट उपायना औषधि औषधि आदि से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति संभव नहीं है उसी प्रकार आनुस्रविक जो वेद में बताए गए उपाय हैं, उनसे भी आतंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होगी उसमें एक विशेषा दैसा वो आनुश्रविक है आवेशुया युक्ता इसका मतलब किस भाग की निंदा कर रहे हैं कर्म भाग की तीन भाग है न उसमे क्यूँकी जो कर्म कांड भाग वही विशुद्धिक्षयातिशय से, से युक्त है कैसे युक्त है वो हाँ वही कहने जा रहे हैं ये तो ही वही कहने जा रहा है अभिशुद्धि विशुद्धि से युक्त नहीं है अभिशुद्धि है वहां पर कैसे व्याख्या स्वयं करेंगे इस चीज उन्होंने दृष्टान्त दिया कि अविशुद्धिक्षयातिशय युक्त आनुश्राविक दृष्ट बध विशेषण दे दिया इसका मतलब पूरे वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो वेद को प्रमाण मानते हैं माने शब्द प्रमाण इनके यहाँ शब्द माने वेद प्रमाण है यदि वेद से सिद्ध नहीं होगा तो प्रमाण माने क्या हो सकता हुई इसलिए वो किस भाग की निंदा कर रहे हैं कर्म कांड भाग जिसके हम लोगों ने भी कहा ज्योतिष टोम स्वर कामो यजीत यह वाला एक सोम याग होगा सोम सोमयाग में पशु तीन पशु होते हैं उन तीन पशु बंधों का उनका जो मन है पशोर अग्र हृदय अभिद्यती अलग अलग अंगों का निकाल निकाल कर क्या होता है हमन होता है उस सोम सोमयाग में क्या होता है जो सोम तो एक लता है वो तो पान करना वो सामान्य चीज है तो, तो कोई दोष नहीं है परंतु उसके लिए अलग अलग तीन जो पशु का मतलब है अजा वो आता है उसके अलग अलग उसके अंगों का निकाल करके वो सब लोग नहीं निकाल सकते कुछ लोग जानकार होते हैं जो उसके अंगों को निकालते हैं क्या करते हैं फिर उससे होता वापस होता इसे जो शास्त्र में आता है चले वो कोई पुराने जमाने में सब होता था चलिए अभी अभिशुद्धिक्षया इसीलिए उन्होंने कहा क्या अब्षया रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना चलिए इसलिए गड़बड़ इसाय तुक्त इसलिए क्या कह दिया अभिशुद्धि माने या अभिशुद्धि से युक्त है और कैसे युक्त है क्षय से युक्त है अतः इस उपाय से उस जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होगी तद विपरीता तस्मात विपरीता तद विपरीता उससे विपरीत श्रेयान मान जो विवेक विज्ञान बोध वही कल्याणकारी है क्यों है बताने श्रेयान कौन तब विपरीता श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञान मान जो व्यक्त अव्यक्त जो ग्या का जो विज्ञान यही क्या है उसका विरोधी यही श्रेयस्कर है इसी यही क्या करेगा हमको तीनों दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति का कारण बनेगा तीनों दुख निवृत्ति इसी से होंगे क्या होंगे तीनों दुख की निवृत्ति इधे से होगी सबसे पहले शब्द आया है आनुश्रविका उसकी वित्पत्ति कर रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं तो लिखने जा रहे हैं आनुश्रविक शब्द से योगार्थम प्रतिपादय यद्यपि अध्ययन शब्द का तो गुरु उच्चारणान गुरु उच्चारणानुकूल उच्चारणम यही क्या होता है अध्ययन इसलिए वेद का अध्ययन ही अध्ययन है जो गुरु मुख के उच्चारण के अनुकूल ही उच्चारण होगा उसकी ध्वनि वही होना चाहिए ढंग वही सब होना चाहिए यही क्या वेद का वेदत्व तो है वेदान ये वेद नहीं है वेद एक परम्परा है वेद एक गुरु के द्वारा शिष्य को उपदिष्ट जो प्रक्रिया है वही एक वेद है ये तो अक्षर अच्छा राशि है सबसे विन्यास है इसको तो कोई पढ़े से क्या होने वाला वही कहते हैं इति अभिशुद्धिक्षयातिशयुक्ता बहुत असर है तुम लोग हाँ मैंने अनुस्रवो वेदा अब उसकी सबसे पहले वित्पत्ति कहें गुरु पाठाद अनुश्रूये थे मैंने गुरु जी पढ़ाते हैं अनुमाने पश्चात श्रू थे कि न श्रूये थे शिष्य न श्रूये थे तो पहले गुरु जी ने बोला फिर शिष्य ने सुना आईसी पद्धति का नाम हुआ अनुस्रवो वेदा इसलिए अनुस्रव नाम हुआ वेद का जो गुरु के पाठ के बाद में जो से सुने वो हो गया वेद वही और वही कहना एक वद उत्तम श्रुय परम न के नापिक्रियते माने वेद सुना जाता है वेद कोई बनाता नहीं है इसलिए वेद क्या है अपौर से है वेद को कोई बनाता नहीं यदि बना देगा वेद बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वेद में ऐसा ऐसा लिखा लोग कहेंगे वो दुश्मन हमारे लिए लिख दिए इसलिए जो आक्षेप करने वाला तुरंत पंडितों पर आक्षेप करते कि पंडितों ने सब वेद बनाए जबकि पंडित जी ने बनाया ही नहीं है पंडित जी कहते हैं हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें हम लोगों ने नहीं बनाए हैं वो कहते है, आपने ही बनाए विरोधी लोग कहते जब आप और हैं जबकि अपौर से है वेद क्या है अपौर से ब्रह्मा जी ने उपदेश किया पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश किया तो जो ब्रह्मांडविदा तो है, है और क्या गजब हो गया इसमें क्या हम बड़ी आश्चर्य अभी तक हम लोग पैदा होते होते, होते अभी तक आ गए अभी तक तक कौन आश्चर्य है जी वेद तो और बहुत मैंने शास्त्र और समाप्त हो गया है तो वेद मतलब इतना ये सब ब्राह्मणों के कही ब्राह्मणों ने बचा कर रखा है अंग्रेज लोगों कौन असरवेद उठा ले उसको जब जला दिया गया मुसलमानों ने तो कह अब कहाँ से आएगा तो एक पंडित जी को सब याद था इसको ले जाना तो हमारे कंठ में है सब कितना ले जाएगा जी अगल, कितना मुसलमानों ने जलाया ब्राह्मणों को याद था इसलिए सब जी हम लोग पढ़ रहे है हाँ हाँ अनुश्रव न के ना बिक्री थे क्योंकि करता नहीं है इति तत्र भव अनुश्रविका उस वेद में जो चीजें बताई गई उनका नाम है अनुश्रविका माने यह ज्योतिषो में आग आदि जो याग पद्धतियां हैं ये सब क्या हो हुआ अनुश्रविका तत्र प्राप्तो ज्ञाता माने उसके द्वारा वहां पर क्या किया जाता है ज्ञात जाना जाता वेद में वेद में क्या बताया गया है ज्ञात है वो बनाया नहीं गया वही का भावा तत्र अनुसविका भव अथवा तत्र ज्ञाता प्राप्त था माने वेद में जाना जाता है प्रतिपादित है उन उपायों से नहीं क्योंकि उनमें क्या कहा है तो खूब स्वयं अपने लिखे क्यों अभी शुद्धि है क्यों उसमें इच्छा है सब लिखने वाले क्या करने वाले हैं अब उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था की तत्र मैंने वेद बोधिता वेद ने बताया है क्या बताया है कि जो पीछे बताया था न उपाय उसके लिए आये कहने किम वेदिन बोधिता अनुस्रविकोपी कर्म कलापा ये कर्म कलाप वेदे ने बताया तत्रा तेदन किंग कर्म कलापा बोधिता वो कर्म कलाप क्या था ज्योतिष टोम प्रमुख याग समूह जो ज्योतिष टोम आदि जो याग हैं इन्हीं का नाम है कर्म इनके समुदाय का नाम है कर्म अनुश्रविका सोपी लौकिक उपायेन न समाह दृष्टव जैसे दृष्टमान लौकिक उपाय के समान वैदिक उपाय भी लौकिक उपाय के समान है कौन से करम। जो कर्म कांड क्योंकि अभी बताएं ज्ञान अभी तो बताए आत्मा बारे दृष्टव्य सोतव्य सब बताने वाले हैं तो इसके साथ पूरा परिविरोध हो जाएगा और ये शब्द प्रमाण को मानते हैं इसलिए उन्होंने कहा कर्म कांड जो भाग है उस कर्म कांड भाग से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भी कहे गए ये इतना कर्मकांड है ये सब अध्यास निमित्तक है अध्यास माने जब ये आपको अभिमान होगा अहम ब्राह्मण तब वह प्रवृत्ति होती है अनुष्ठान का प्रवृत्ति होती है अहम ब्राह्मण ऐसा यदि उसको अभिमान हो गया तो प्रवृत्त हो जाएगा परंतु इस समय के ब्राह्मणों में अभिमान तो है पर प्रवृत्ति नहीं है ये दुख का विषय क्या है अभिमान तो बहुत है पर प्रवृत्ति नहीं है ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है अभिमान तो परशुराम के नाम को लेकर मार डालेंगे सबको और परशुराम का एक और उनके अंश भी नहीं उनके जीवन में चलिए अनु सभी कहा त्ञाता प्राप्त मैंने कर्म कलाप ज्ञाता प्राप्त अब बताने कितना अंश है बताने तो जा रहा है कितने साम्य है अन किस अंश सेनाशेन से साम्यम् तो ऐका आत्या उभयत्रापि उभय माने जो आत्या एकांतिक आत्यांतिक जो दुख की जो प्रतिकार के दोनों में अनुपाय है माने आत्यांतिक जैसी दुख निवृत्ति दृष्ट वैदिक शास्त्र नहीं कर सकता है उसी प्रकार आत्यांतिक दुख की निवृत्ति अनुश्रम माने यह कर्म कांड भाग भी नहीं कर सकता है इसलिए कहा है उभयत्रापि तुल्य दोनों मान वैदिकी लौकिकी उपाय तुल्यता मैंने वैदिक लौकिक उपाय में क्या तुल्यता है कि आत्यांतिक दुख की निवृत्ति करने में असमर्थ हैं दोनों आत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए हमको क्या करना है सांसारिक उपायों को भी छोड़ना है और जो वेद का कर्मकांड भाग उसको भी छोड़ना है इसीलिए संन्यास लेना है संन्यास में क्या होता है संपूर्ण कर्म कांड का परित्याग हो जाता है विधिना प्राप्त से विधिना परित्याग संन्यास विधि पूर्वक प्राप्त था विधि पूर्वक परित्याग कर देना ये क्या है सन्यास उसमें ना आपको ऐसे छोड़ोगे तो दोष लगेगा इसे किसी को चिट्ठी कटवानी है तो संन्यास ले ले हमेशा के लिए चोटी जुनि से निवृत्ति मिल जाएगी परत ऐसे छोड़ तो पाप लग जाएगा परन्तु हम लोग पहले ही छोड़ दे रहे हैं समय चलिए इति आयकांतिक का आत्यांतिक दुख प्रतिकार अनुपायत्व से उभयत्रापी तुल्य तुल्य मन बराबर है अतः इससे नहीं चल सकता यद्यपि चाश्रविका इसी सामान्य कहे राम राम बड़ा गड़बड़ा गया यहाँ तो केवल इस सूत्र में लेकर अनुश्रविका एक शब्द का प्रयोग किया है अनुश्रविक मान वेद तो में तो उपनिषद भी आ गई वेद में तो कर्मकांड भाग भी आ गया वेद में उपासना भी आ गई तो सब का सब बेकार है क्या दृष्टान कह रहा है की दृष्टि अनुश्रविका जितना भी वेद है वो सब सब का सब का है अभिसुद्ध से युक्त है, इसी पर उन्हें लिखना का इस संदेह उन्हें विशेषण देना पड़ा संपूर्ण वेद ऐसा नहीं है कौन सा भाग है जो कर्म भाग इसी लिए यद्यपि चानुश्रविका सामान्य अभिताम कथितम दृष्टव अनुसर का यहाँ साधारण दृष्टिवध वेद मात्र को कहा है संबंध है फिर भी यहाँ अनावसरिक पदे न कर्म कलाप लेना है यही वक्ता का तात्पर्य है ना समग्र वैदिक उपाय मात्र में आक्षेप नहीं है क्योंकि अन्य जो वैदिक उपाय हैं, उनको इन्होंने भी प्रामाणिक गृहित किया है तो वक्ता के पूर्व परिभाव से क्या हो जाएगा विरोध आ जाएगा क्या हो जाएगा विरोध आ जाएगा इसलिए उस विरोध को अपहरण करने के लिए कहा यद्यपि चानु श्रविका सामान्य नभितम कथितम तथापि कर्म कला अभिप्राय दृष्टव्यम यह जो कथन है वो कर्म कलाप के अभिप्राय से कहा गया है मैने कर्म कांड के अभिप्रायन कहा गया है कि वही अनिष्ट का जादक है और जो हमारा उपनिषद भाग है वो तो क्या एकदम साक्षात ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला वहां नहीं लेना क्यों विवेक विज्ञान श्यापी अनुश्रविक विध विज्ञान ये भी वेदे से पैदा होने वाला है अब बताइए यहाँ वेद की निंदा भी की जा रही और उसी वेद से ही विवेक भी प्राप्त होने वाला है इसका मतलब है कि कुछ विध के भाग जो है वो कौन सा भाग कर्मकांड जो भाग है उस कर्मकांड भाग से क्या नहीं होने वाली है मैंने आत्यांतिक सुख की प्राप्ति मान दुख की निवृत्ति नहीं होने वाली है क्या नहीं होने वाली है की निवृत्ति नहीं एकांतिक आत्यांतिक दोनों शब्द का प्रयोग करिए एकांतिक आत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं होने वाली है किससे से मैने अनुस्रिक कर्मकांड भाग से क्यों विवेक विज्ञान यापी अनुश्रमिक जो जो विवेक विज्ञान है ये भी वेद से ही होने वाला है तस्मात तो क्या कहना चाहिए कांड ही लेना चाहिए अनुस्रग में संकोच कर दिया क्या कर दिया उस अनुस्रविक जो सामान्य शब्द था उसका विशेष अर्थ कर दिया वो कर दिया कर्म कलाप क्या कर दिया कर्म कलाप तो कर, कर दिया तथा आपका तथा स्रुय कैसे आपने जाना कि जो विवेक विज्ञान है वो अभी वेद से ही पैदा होता है तो बताए ना गाड़ी की बताया ना आत्मा दृष्टव्या दृष्टव्याोतव्या मंतव्या ये कहा उधर सेतु केतु को आरुणी ने क्या कहा न सा पुनरावर्तते न सा पुनरावर्तते न सा पुनरावर्तते छादू पुनरा भ्रंत में कहा बार बार क्या कहा सा पुनरावर्त थी पुनरावर्त थी मतलब यह जो उपासनाएं की मैंने कई उपासनाएं हैं उन उपासनाएं में जो उपासना जो कर लेता है वह ब्रह्म लोक में जाता उपासक फिर वहाँ पर जन्म आ जाएगा एक लोक है उस लोक में जा कर के फिर वह जो मुख्य जो ब्रह्म है जो वह जब हिरण मुक्त होगा उसके साथ वो भी मुक्त हो जाता है ऐसा शास्त्र में आता अलग अलग अनेक अनेक मत मतांतर हैं। एक है कि अभी अभी, अभी आपने ब्रह्मज्ञान ज्ञान किया मुक्त हो गए। मतलब अभी विवेक ज्ञान मुक्त हो गए और किसी नहीं कहना है ये तो इनमें तो मुक्त हो जाना है यहाँ के अनुसार तो मुक्त ही हो जाना जिनके यहाँ एक ही जीव है वेदांत में एक ही है तो कोई अभी तक मुक्त नहीं होगा वेदांत पढ़ना कोई विशेष प्रयोजन वाली नहीं हो की मुक्त हो नहीं सकते क्योंकि एक ही जीव सभी यही घूम रहे हैं अभी तक तो कहा गया कि अभी तक कोई मुक्त ही नहीं हुआ है क्या नहीं हुआ है मुक्त, मुक्त ही नहीं है, है। कब मुक्त होगा जब वो हिरणगर मुक्त होगा तब सब मुक्त होंगे वही जीव बाकी जीवाभा हम लोग जीव नहीं है हम लोग प्रतिबिंब किसके इसे शीशा में एक पड़ा प्रतिबिंब सूर्य का और इस शीशा वाला पड़ गया इस शीशा में नहीं सही आजकल चला है इसे यहाँ आया रोशनी आया कई दर्पण पड़ में पड़ी यहाँ आग लगा करके फिर इधर लगा दीजिए तो ये टकरा के वहां जाएगी और वहां वाला आदमी आश्चर्य पड़ जाएगा कि यहाँ प्रकाश कैसे आया ना तो यहाँ सूर्य है ना कुछ है तो वही वाले हम लोग हैं कि सीधा वहां से प्रतिबिंब पड़ा शुद्ध ब्रह्म का हिरण गर्भ में और हिरण गर्भ वाला पड़ गया प्रतिबिंब शुद्ध जो अंतागण इसमें आकर के तो हम लोग क्या हो गए प्रतिबिंब के प्रतिबिंब बन गए तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है इसी का कुछ अस्तित्व है तो जब ये मुक्त होगा तो इसके जाते हम लोग पूरे सब लोग चले जाएंगे अपने आप पूरे जीव का मुक्ति हो जाएगा हाँ तो तो जी सब करने की तो ये सब करने इसी तो हम रहे हैं कि आप ये सब्मत करिए इसीलिए तो हम बता रहे हैं ये सब मत करिए आत्मा बारी दृष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य नशा पुनरावर्तते तो उन्होंने कहा वहां जाकर कर के उस लोक में रहता है फिर उस लोक का दृष्टा आता जो ब्रह्मा वो ब्रह्मा के साथ परम पद को प्राप्त होता न सा पुनरावर्तते फिर यहाँ नहीं आता क्योंकि दो स्थिति है एक है कि हम उपासना करते करते चल बसे तब फिर क्या होगा विचारे का उसका तो वो उस चला जाएगा लोक में वो फिर वहीं बैठ कर उपासना करके आगे चल जाएगा और एक सीधे सीधे यही योग विधेयक मुक्ति होगा जीवन मुक्ति उसके लिए आना जाना कहीं नहीं है। उनके बीच में आएगा तो क्या किया जाएगा उसके लिए शास्त्र कारण इसीलिए उनके लिए कहा गया कि वो कहाँ कहा हो जाएगा ना, ना उसने न गीता में कि जो योगी भ्रष्ट कहीं मेरा भ्रष्ट नहीं होता है श्रीमता ये योग भ्रष्ट हो भी जाते सुची नाम, श्रीमतांगे सुचीना श्रीमता है चलिए आत्मा दृष्टव्यासन पुनरावर्तित ये है यद्यपि ये केवल अभी उपासना के उपाय बताए गए हैं यह उपलक्षण है किसकी तमे विदिवृति मेति नान्या पंथा विद्यती अनाय तमे तमेव विद्वान अमृत इवती तरती शोकम आत्मवि ये श्रुतियां साथ साथ बताती है दुख की निवृत्ति के शोक माने होता है दुख तरती आत्मविद शोकम जो आत्मविद आत्मान वित्ती जानाती आत्मविद आत्मविद आत्म माने ब्रह्मविद क्या करता है शोकम शोक से निवृत्त हो जाता है मान उसके अक माने शोक का मतलब है दुख दुखा। कुछ भी नहीं रहता है इस इति, इति विवेक विज्ञान से शास्त्र में वर्णन किया गया है अतः इस श्रुतियों से विरोध होगा तस्मात या अनिक अर्थ करना चाहिए कर्म कलाप अभिप्रायण क्या व्याख्यान करना चाहिए कर्म कलाप अभिप्रायण अब ये नौ? प्रतिज्ञा माने यह जो प्रतिज्ञा है कि यहाँ लेना कर्म कलाप इसमें प्रमाण क्या है अब शुद्ध क्षयाति युक्ता बस आप कह दिए